आज 31 जुलाई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहतिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है शिवसूत्र को पढ़ने के क्रम में हम शाक्तोपाय पढ़ रहे हैं आरंभ में हमने शाम्भ पढ़ा शाम्भ के बाद शाक्तोपाय के प्रथम दो सूत्रों पर पिछले हफ्ते तो हमने चर्चा करी थी फिर से ये बात एक बार हम रिपीट कर लें कि शाक्तोपाय में जो कुछ करना है वो स्वयं की चेतना पर ध्यान केंद्रित करके उसी चेतना का स्तर विश्व चेतना तक उठा रहे हमारी जो अपनी व्यक्तिगत चेतना है वो गागर है और जो विश्व चेतना है वो सागर है इसका थोड़ा सा परिचय हमको शाम्भ पाए के अंत में मिल गया था महाराथ अनुसंधान मंत्र वीर ने, महान चेतना के समुद्र पर ध्यान केंद्रित करने से हमको मंत्र वीरे यानी सुप्रीम आई आईकॉन्शियसनेस का अनुभव होता है यानी हमको यह या अनुभव होता है कि मैं सब कुछ हूं मेरा मैं एक सीमित जीव नहीं हूं बल्कि मैं एक विश्व जीव हूं जो मेरा अपना ही गौरव है जो मेरा अपना ही विकास है जो समस्त ब्रह्मांड के रूप में मेरे को दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में पहला सूत्र चित्तम मंत्र जिसको हमने पढ़ा पिछली बार कि मंत्र क्या है मंत्र सामान्यतः हम एक पवित्र शब्दों का समूह समझते हैं शिवोहम अहम रहा सर्वखलुदम्ब्रह नम शिवाय श्री कृष्ण शरण मम इस प्रकार के शब्दों के समूह को हम मंत्र समझते हैं सचमुच में ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने आप में कुछ नहीं है जैसे एक बंदूक अपनी भी रक्षा नहीं कर सकती वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकती बंदूक को रक्षा करने के पीछे एक चेतना चाहिए जो चेतना उस बंदूक को संभाल कर रखे और वो उससे के द्वारा वो स्वयं की और, और औरों की भी रक्षा कर ये बंदूक उदाहरण से ठीक समझ में आता है कि बंदूक चाहे कितनी भी खतरनाक हो वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकती उसको भी लोग चुरागे ले जा सकते लेकिन उसके पीछे एक चैतन्य चाहिए एक चेतन इंसान चाहिए जो उसको सही तरीके से उपयोग करे उसके द्वारा वह स्वयं का उद्धार कर सकता है स्वयं की रक्षा कर सकता है दूसरे की रक्षा कर सकता है ठीक इसी तरह मंत्र है मंत्र अपने आप में कुछ भी नहीं उसको रटे चले जाओ कुछ होता जाता नहीं मंत्र का महत्व तो तब है जब वो शुद्ध चित्त के साथ जुड़कर आपकी चेतना को विकसित कर दे यही शाक्त उपाय है आपकी चेतना को जुड़े आपकी चेतना के अपने अस्तित्व के भीतर से वो मंत्र आए और वो दो रूपों में प्रकट हो सकता है वो प्रणव मंत्र के रूप में और प्रासाद मंत्र के रूप में इन दो रूपों में वो मंत्र प्रसरित हो सकता है तो प्रणव मंत्र के रूप में जब वो प्रसरित होता है तो वो अंतरिक्ष चेतना को बाहरी चेतना से मिलता है मिलाता है जिसका नाम है अहम इसे पिछली बार अपने यहां पर एक चित्र बना के बताया था अने शिव हतलब शक्ति शिव का बीज अक्षर है अ शक्ति का बीज अक्षर है ह और मैं उसकी अहंता जो पूरे विश्व में फैल जाती है तो अहम का मतलब होता है कि मेरी जो शिव शिवत्वता है जो मेरी वास्तविक स्थिति है जो मेरी जीव चेतना है वो विस्तार पाके इस पूरे ब्रह्मांड में यानी इस शक्ति के स्वरूप में फैल गई उसी का नाम है अहम तो ये है मंत्र इस मंत्र का नाम है अहम इस अहम मंत्र के द्वारा मेरी अपनी जीव चेतना विश्व चेतना में फैल जाती है। जब बाहर फैलती है तो फिर वापस लौटती है जब वापस लौटती है तो इसको बोलते हैं महा ठीक इसका उल्टा अहम का उल्टा महा महाम मंत्र है महामंत्र है जब हमारी विश्व चेतना मेरी अपनी व्यक्तिगत चेतना से एक होती है। इस प्रकार से ऋषि तो प्रोकल होता है लगातार टकराते हुए चेतना हमारी उच्चता को प्राप्त होती दोनों बार की टकराट से हमको समझ में आता चला जाता है कि मैं हूं विश्व हूं और विश्व में हूं इस इस अनुभव का नाम है शुद्ध विद्या यानी हम माया के बादलों के ऊपर आ गए शुद्ध विद्या का उदय हो गया इसके बाद के स्तर हैं ईश्वर सदाशिव शक्ति शिव ये शुद्ध विद्या का अनुभव तुलनात्मक है दोनों पलड़े बराबर हैं विश्व मैं हूं और मैं विश्व हूं इसके बाद जो ईश्वर स्थिति है उसका अनुभव यह है इदम अहम ये सब कुछ जो मेरा ही विकास है उसके बाद सदाशिव की स्थिति है अहम इदम मैं ही सब कुछ विकास विकास वो सब कुछ को मैं ही समझता है और उसके बाद में और शिव और शक्ति जो आनंद में मग्न है ये हमारी ऊपर उठती हुई चेतना की स्थिति तो हमको शाक्तोपाय में इस माया के बादलों के ऊपर उठना है और माया के बादलों के ऊपर उठने के लिए हमको अपनी चेतना को पहचानना है उसको पकड़ना है और उसका स्तर ऊपर उठाना है उसके लिए मंत्र का सहारा ले सकते हैं मंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है अब उस मंत्र को अपनी चेतना से जोड़ के हम जब उसका उपयोग करें और उसके द्वारा हमको अपनी चेतना बाहर प्रसरित होती महसूस हो तो वह मंत्र वास्तव में मंत्र है तो चित्तम मंत्र चित्त क्या है ये वो चित्त है जो परिपक्व हो चुका है जो शुद्ध हो चुका है जो तपाया जा चुका है उसी चित्त में यह मंत्र फलीभूत होता है एक वो चित्त होता है जो हमारा सामाजिक सा चित्त होता है सांसारिक चित्त होता है जिसमें ईर्षा घृणा प्रतिस्पर्धा लालसा भोगने की प्रवृत्ति सब कुछ छिपी हुई है और न केवल छिपी हुई बकर लगातार वो अपना कार्य करती जाती तो उस चित्त में कभी मंत्र सफल नहीं होता। उस चित्त के द्वारा मंत्र सफल होता हो फिर हम इस चित्त की कैसे बात करें कि यह चित्त वो चित्त है जो आणवो पाए से नाद होकर आया आणवो पाए से पूरा होकर आया है और यह चित्त शुद्ध होकर आया है इसी में हमारी विश्व चेतना प्रकट हो सके तो यह चित्त कैसे शुद्ध होकर आया ये चित्त कैसे शुद्ध हो क्या आया जब हम पूजा ध्यान कथा जब तीर्थ उपवास ये सब करें तो इस सब को करने से हमारे चित्त में ये भावना लालसा की सांसारिक भोग भोगने की और सब इच्छाएं एक क्षीण होने लगती और ये क्षीण हुई इच्छाएं चित्त को शुद्ध करने लगती चित्त क्या है हमारा साइकोलॉजिकल ऑपरेटस है हमारे इंटीरियर ऑपरेटर्स है ये हमारे सीपीयू पी यू है यहां पर कि सारी जानकारी एकत्रित होती है और यहां ये यह तय होता है कि हमको क्या करना है हमारी सारी जानकारी जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से आती है वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे चित्त में इकट्ठी होती है जिससे मन बुद्धि अहंकार हमारा सेंट्रल यूनिट है इसमें यह इकट्ठी होती है और यहां से फिर यह तय करती है ये विकल्प देता है मन कि ऐसा करें वैसा करें और फिर बुद्धि तय करती है हां हां ऐसा करें और उस बुद्धि का आधार पर तय होता है कि ये शरीर क्या करें करता है कहां जाता है क्या करता है क्या बोलता है हमारे जितने कर्म कर्मेंद्रियाएं हैं वो हमारी बुद्धि को फॉलो करती बुद्धि का अनुसरण करती है। इसलिए बुद्धि हमारी अगर ईश्वर बुद्धि है तो हमेशा चयन करती है उन विकल्पों में से उन विकल्पों का भिन्न भिन्न विकल्पों को में से उस विकल्प का चयन करती है जो श्रेय है प्रे विकल्प का एक सांसारिक मन प्रस्तुति देता है जैसे एक गलत काम कर लू चोरी कर लू कौन देख रहा है है ना ये खा लो ना, है ना ठीक है कल और नहीं खाएंगे आज तो परहेज तोड़ दो इस तरह हमारा मन सदा एक अनुचित और एक उचित विकल्प रखता है साथ में इसी का नाम मन है और उनमें से निश्चयात्मक बुद्धि एक विकल्प चुनती है और हमारे शरीर उस बुद्धि के हनुसार अनुसार अनुसरण करता है इसलिए बुद्धि क्या है सारथी है इस शरीर की जो आपको कहीं भी ले जा सकती है सही दिशा में भी ले जा सकती है और गलत दिशा में भी ले जा सकती है क्योंकि मन दोनों विकल्प सामने रख है ऐसा खा लो या मत खाओ ऐसा कर लो या मत करो वहां चलो या मत चलो है ऐसा कर दो या मत करो तो इस तरह के सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं उन विकल्पों में से एक विकल्प का बुद्धि निश्चय करते तो ये है हमारा इंटरनल अपेरेटस तो ये इंटरनल अपेरेटस या हमारा अंतकरण शुद्ध होता चला जाता है उन क्रियाकलापों के द्वारा जो हम मंदिर गए या मस्जिद गए चर्च गए या गुरुद्वारे गए सत्संग करा मिले जुले बैठे गुरु की शरण में गए महात्माओं के सान्निध्य में गए इन सब से हमारे चित्त में जो संसार के प्रति एक चुंबक की तरह आकर्षण था वो क्षीण होता चला गया और इस चित्त में वो मंत्र फिर फलित होने लगते हैं। तो इसी का नाम है चित्तम मंत्र मंत्र फलित होता है उस चित्त में जो विकारों से शुद्ध है इसके अलावा वो चित्त जो विकारों से शुद्ध है जो कुछ बोलता है वो मंत्र है जो कुछ सोचता है वो मंत्र है जो कुछ बोलता है सोचता है कहता है करता है वो सब मंत्र है मंत्र की परिभाषा इससे अलग कुछ नहीं है यानी मंत्र वो इंस्ट्रूमेंट है जो एक बंदूक की तरह है जो स्वयं का भी स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकते बंदूक का स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते चाहे कितनी भी खतरनाक बंदूक को स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते उसकी रक्षा करने के लिए उसके पीछे एक चेतना चाहिए एक चेतन इंसान चाहिए जो उसका सही उपयोग कर सकता अगर उसका सही उपयोग नहीं है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है या अनुपयोग भी हो सकता है। आपको उपयोग करते आती नहीं और समय पर आप उसका उपयोग नहीं कर पाए आप रक्षा नहीं कर पाए कुछ उपयोग नहीं हुआ मंत्र कुछ ऐसे ही है मंत्र इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने आप में कुछ भी नहीं ओम नम शिवाए हो चाहे शिवोम हो अहम ब्रह्मास्मी हो चाहे श्री कृष्ण शरणम हो इन मंत्रों का कोई उपयोग नहीं जब तक कि वह आपकी चेतना के स्तर पर नहीं उतर जाते और उस चेतना को ऊपर नहीं जाते जब चेतना कोई ऊपर उठाते हैं तो प्रणव रूप में जब ऊपर उठाते हैं तो हमारी भीतरी चेतना विश्व चेतना से एक होती है और विश्व चेतना भीतरी चेतना से होती भीतरी चेतना विश्व चेतना से एक होती है इसको अहम मंत्र बोलते हैं और जो बाहरी चेतना विश्व चेतना हमारी व्यक्तिगत चेतना से एक होती है इसको महामंत्र बोलते हैं तो इसका नाम है चित्तम मंत्र यह ऋषि प्रोकल होता है अंदर की चेतना बाहर की चेतना से बाहर की चेतना बेहतरी चेतना से एक में खोते होती चली जाती इसका एक और बेहतर स्वरूप है उसका सौ मंत्र है सौ मंत्र यह सौ मंत्र क्या होता है कि आपके आंतरिक चेतना को बाहरी चेतना में धीमे धीमे धीमे धीमे प्रसृत करता चला जाता है आपके अपने स्वरूप का विकास पूरे ब्रह्मांड के अंत तक इसका नाम है प्रासाद मंत्र प्रासाद मंत्र सर्वोच्च स्थिति यह सर्वोच्च योगी की स्थिति जब वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी चेतना अगर। उसको कभी लौट के नहीं आती उसकी चेतना उसकी चेतना बाहर को प्रसृद्ध होती है चली जाती है प्रणव मंत्र में लौट के आती है यह आपके व्यक्तिगत स्वभाव विचार आपकी भावना आपकी चित्त की शुद्धि इन सब पर निर्भर करता है कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो वो प्रणव के रूप में आपका उत्थान करेगा या प्रासाद मंत्र के रूप में अगर आप बिल्कुल निष्प्र हो निश्छल हो हृदय में पूर्ण किसी तरह का छल नहीं है तो प्रासाद मंत्र की तरह आपकी चेतना आपके विश्व में फैल जाएगी आप दृढ़ संकल्प हो हटी हो कि मेरे को किसी भी तरह आत्मा बोध प्राप्त करना है तो प्रणव मंत्र की तरह वो चेतना आपको भीतर की चेतना बाहर बाहर से भीतर इस प्रकार से वो आपको एक में कर दिया दो संसार है एक बाहर और उतना ही बड़ा संसार आपके भीतर आप आंख भी बीच लो तो भी किसी का नाम सुनते से हमको उसका अनुभव होने लगता है गुलाब का नाम सुनते गुलाब की खुशबू का अनुभव होने लगता है किसी की याद आते से किसी का स्मरण होते से उसके सानिध्य में बिताए गए क्षणों के बारे में हमको स्मरण होने लगता है इसलिए हमारे भीतर एक पूरा संसार है जो हमारा व्यक्तिगत संसार है वो बाहरी संसार से एक है तो यह बाहरी संसार और भीतरी संसार दोनों मिलकर उच्चता को प्राप्त होते हैं भीतरी संसार भी मेरा शिव है बाहरी संसार भी शिव है और ये दोनों में शिवत्वता तो एक से बढ़कर एक स्थिति में बढ़ते बढ़ते ऋषि प्रोकट होते हुए अंत में विश्व चेतना से एक हो जाती है और इन दोनों में भेद समाप्त हो जाता है तो इसका नाम है चित्तम मंत्र पहला सूत्र है हमारा शाम्भ उपाय शाप्तोपाय का शांव उपाय हम पढ़ चुके हैं समय समय पर हम उसको रिपीट करेंगे जो लोग नहीं उसको अटेंड कर पाए ताकि उनका बीच बीच का हिस्सा समझ में आता चला जाएगा शाक्तोपाई में सबसे पहले कुछ भी बात पढ़े कोई सा भी मंत्र पढ़े एक बात हमको दृढ़ता से स्मरण रखना है कि इसमें सबसे पहले हर सूत्र में हर सूत्र में कोई सा भी सूत्र है एक ही बात ध्यान रखना है हमको अपने व्यक्ति का चेतना को पकड़ना है पहचानने उसर पर उतरना है उसका फिर विकास करना मतलब एक सूत्रीय कार्यक्रम है इसमें एक इसी को बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल मेथड जबकि आपकी एक रेखा की तरह दो चीजें हैं एक आपकी चेतना और एक विश्व चेतना इस चेतना और उस चेतना के बीच में एक डायरेक्ट हॉटलाइन बनाना है आपको अपनी चेतना को विश्व चेतना की तरह पहचानना है और यही छोटे से घड़े के अंदर के स्पेस को बाहरी स्पेस में कोई फर्क नहीं है यह पहचानना है यह शरीर जैसे हटेगा वह आंतरिक स्पेस या घटा घटाकाश जिसको बोलते हैं वह तो महान आकाश में विलीन हो जाएगा इसी भावना को हृदय में स्पष्ट करने का इस हृदय में बैठा लेने का इसका बोध प्राप्त हो जाने का नाम ही है शाक्त तो ये पहला सूत्र हमने पढ़ा अभी चेतन चित्तम मंत्र है ना कि चित्त ही मंत्र है। उस योगी का चित्त जो अब तक के क्रियाकलापों से शुद्ध होकर आया है इसका एक और संदेश जिन क्रियाकलापों से शुद्ध होकर आया है वो क्रियाकलापों का उपयोग शुद्धि तक ही है अगर आप शुद्धि नहीं कर पाते हो तो कोई उपयोग नहीं है और शुद्धि होने के बाद भी उन्हीं क्रियाकलापों में चिपके हो तो भी उपयोग नहीं है मंत्र का उपयोग है जप का उपयोग है तीर्थ का उपयोग है उपवास का उपयोग है शिव के माथे पर जल चढ़ाने का उपयोग है नर्मदा जी में नहाने का उपयोग है गंगा स्नान का उपयोग है लेकिन इन सब का उपयोग आपकी चिद्ध शुद्धि के साथ परिणित हो रहा है या नहीं इसका महत्व अगर यह हो रहा है तो होते ही हमको आगे यात्रा करना है इसके अगर हम इसमें देखें तो हमारे इसका अंदर पुराण बोलते हैं आपको 50 साल की उम्र के बाद वान प्रस्थ आश्रम ग्रहण कर ली वान प्रस्थ आश्रम ग्रहण करते से ये सारे तीर्थ उपवास जप पूजा सब मानसिक होने लगता सब आपको भीतर करने अब तक आप बाहर कर रहे थे जल बाहर चढ़ा रहे थे स्नान गंगा जी में जाके कर रहे थे खूब धक्के खा के ट्रेन में बैठ के गए वाराणसी वहां पर नहा के आए लेकिन एक स्थिति के बाद आपको जब आपका चित्त शुद्ध हो जाए उस परिस्थिति में आपको ये सब कुछ भीतर करना है अब आप कहोगे कि साहब हमारा चित्र शुद्ध हुआ नहीं पचास की उम्र तक हाँ। अगर पचास की उम्र में नहीं हुआ तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि पिचहत्तर की उम्र तक भी हो पाएगा फिर जीवन सीमित है जीवन सीमित है बिना कुछ परिणाम के क्या आप ऐसा एक दुकान खोल सकते हो जिसमें एक रुपया भी नहीं कमा रहे आप और करे जा रहे हो उस दुकान को चलाए जा रहे हो किसी व्यापारी से पूछो कि अगर एक दुकान खोली हमने साहब उसमें धंधा तो बहुत 25 साल हो गए करते एक रुपया भी नहीं कमाया हमने कोई है ऐसा धंधा करने वाला फिर उस धंधे को करी क्यों रहो वो धंधा करते ही नहीं आदमी ऐसा जब उससे अगर कोई लाभ नहीं है तो क्या हम उस चीज को करते चले जाएंगे हमको जब तक हमारा स्पिरिचुअल गेन नहीं होता जब तक आध्यात्मिक लाभ नहीं होता तब तक उस आणो उपाय का भी कोई उपयोग नहीं है उस आणो उपाय के भी स्तर हैं। वो जब हम आणु उपाय पढ़ेंगे तो समझा आएगा कि एक निचले स्तर से उठते हुए हम किस तरीके से सबसे पहले सबसे पहले क्या बताते हैं कि रोज मंदिर जाया करो सुबह उठ भगवान का नाम लिया करो सुबह कर दर्शन करा करो पृथ्वी को छुआ करो फिर मंदिर जाया करो फिर ये उपवास कर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है हम उसको धर्म की शिक्षा देने लगते हैं लेकिन इसका पीछे उद्देश्य कि वह एक स्तर पे आके उसका चित्त शुद्ध हो जाए और उस चित्त शुद्धि के साथ में उसको ईश्वर अनुभव के लिए उसके चित्त इतना शुद्ध हो जाए एक दर्पण की तरह वो ईश्वर को दर्शा दे उसमें ये तब संभव है जब वो गेन करता चला जा रहा है उसका स्तर ऊपर उठता चला जा रहा है अगर वो गेन नहीं कर रहा है तो उससे फिर कितना भी गोल गोल गुमा करे उसका फिर कुछ होना जाना नहीं इसलिए उस स्तर से ऊपर उठने की प्रबल इच्छा होना जरूरी है दूसरा हमने पढ़ा था प्रयत्न साधक दूसरा सूत्र पिछली बार कथा हमारा प्रयत्न साधक यानी साधक को अपनी चेतना को ऊपर उठाने का एक्टिव प्रयास करना चाहिए जबरदस्त प्रयास करना चाहिए अन्यथा वो अगर ये अपने आप से संतुष्ट है कि मैं रोज पूजा कर लेता हूं और मेरा काम हो गया पूरा तो वो अपने उद्देश्य को जीवन के उद्देश्य को पहचान भी नहीं पाया और ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएगा यहां पर हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करने का नहीं है निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो गंगा जी में नहाने जा रहा है जो पूजा कर रहा है जो सेवा कर रहा है जो उपवास कर रहा है जो व्रत रख रहा है जो तीर्थ करने जा रहा है निश्चित रूप से उसका उपयोग है उसका उपयोग है आपके चित्त को स्पष्ट साफ कर देना उसको मलविहीन कर देना लेकिन उसका उपयोग अगर नहीं हो रहा है उसका परिणाम नहीं आ रहा है उसको हम स्टीरोटाइप करे चले जा रहे हैं मशीनपत करे चले जा रहे हैं तो फिर यहां हमारा ऑब्जेक्शन यहां पर हमारी आपत्ति कि उसको इस तरह से मत करो उसका क्या आपके हृदय में कोई परिवर्तन आया कई लोग मिलेंगे हमने भैया दस बार भागवत सुने क्या एक बार भागवत सुनना पर्याप्त नहीं था दसवीं बार सुनना की क्या जरूरत पड़ गई आपको एक ही बार पर्याप्त क्योंकि जीवन बहुत संक्षिप्त है सिर्फ भागवत सुनकर जीवन खत्म कर दोगे कुछ नहीं होना जाना भागवत कहने वाला बार बार कह रहा है इसलिए कि हर बार उसके सामने नए लोग हैं जो लोग अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं लेकिन अगर हमको दस बार सुनने के बाद भी अगर चित्त हमारा शुद्ध नहीं हुआ अगर कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो फिर शायद है कि हम मात्र उसको या तो खाने पीने जा रहे हैं वहां पे, या खाली संसार को दिखाने जा रहे हैं कि हम जाते हैं या फिर हम इस भ्रम में है कि इससे ही कुछ हो जाएगा तो हमको भ्रमों में जीना नहीं है भ्रम के बाहर आना है प्रयत्न साधका में ईमानदार प्रयास करना है कि हमको अपनी चेतना को ऊपर उठाना है लेकिन प्रयत्न साधका का इससे भी गहरा और बेहतर बीनिंग है जो अपने पीछे पढ़ा था कि साधना का मतलब होता है टू गेन मास्टरी ओवर समथिंग किसी चीज पर विशेष योग्यता प्राप्त कर लेना उसका नाम है साधना जैसे आप कार का टायर बदलने में आपकी मास्टरी है क्या पांच मिनट में टायर कार का टायर बदल दोगे तो आपने उसको साध लिया आपने उस पर मास्टरी कर ली आपने कहा कि नहीं यह काम मैं दक्षता से कर लूंगा मतलब ये आपने काम की विधि साध ली अब यहां पर हम क्या साधना चाह रहे हैं प्रयत्न को साध रहे हैं प्रयत्न है साधक हम क्या चीज साध रहे हैं किस चीज पर मास्टरी कर रहे हैं प्रयत्न पर अब कैसे कर रहे हैं पूछ लो कितना गहराई से हम वहां चेतन तक पहुंच जाएंगे हमारी चेतना को पहचानना एक तरह से बहुत कठिन है और एक दृष्टि से बहुत आसान जब हम सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं तो अपनी चेतना हमको एकदम समझ में आती विस्फोट की तरह समझ में आती जैसे पिछली बार आपने बताया था कि क्या मैं एक घड़े को देखता हूं तो मैं घड़ा हूं क्या आप एक सेकेंड में जवाब दे दो कि मैं घड़ा थोड़ी ना हूं मैं तो घड़े का दर्शक हूं मैं घड़े को देख रहा हूं मैं घड़ा कैसे हो गया आपने बोला फिर इस उंगली को भी तो आप देख रहे हो तो क्या आप उंगली हो आप साफ समझ में आ जाएगा कि अगर ये उंगली टूट जाए किसी दिन दुर्घटना में तो भी मैं तो उस टूटी हुई उंगली का भी दर्शक रहूंगा और आ, जो था वही रहूंगा इसको देखने वाला बदलेगा नहीं क्या उम्र से मेरी पहचान है नहीं नहीं मैं बचपन में भी शरीर को देखता था जवानी में भी शरीर को देखता हूं और बुढ़ापे में भी शरीर को देख रहा हूं और मेरे को तो इस शरीर को देखते देखते बरसों बीत गए शरीर बदलता जा रहा है पर देखने वाला नहीं बदला ये शरीर मैं नहीं हूं क्योंकि शरीर बदलता जा रहा है और मैं नहीं बदला मतलब दोनों एक नहीं दर्शक अलग है और दृश्य अलग है जो हमारा शरीर है हमारा दृश्य है और मैं उसका दर्शक हूं फिर मैं मैं फिर हूं कौन क्या मेरा मन में हूं क्या मन से मेरी पहचान है जी नहीं कई बार तो आप यहां बैठे रहो तो आपका मन जाने कहां चला जाता है कई बार ध्यान आ रहे सब बोल के कुछ नहीं सुनाई दिया ध्यान ही नहीं रहा क्या बोले पढ़ लिया सब पूरा पेज कोई एकाएक किताब बनकर पूछे क्या पढ़ रहे थे तो कभी कभी ये भूल जाते कौन सी किताब पढ़ रहे थे हम शीर्षक की भूल जाते हमको ये नहीं मालूम रहता कि हम क्या कर रहे थे क्योंकि हमारा मन कहीं भाग जाता है हम यहाँ बैठे मन अमेरिका चला गया बिना पासपोर्ट के पता ही नहीं लगता उसका तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा परिचय मन है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमारा मन हम नहीं है बुद्धि हमारी हम बुद्धि के भी तो दर्शक हैं हम कहते हैं हमारी बुद्धि आज बहुत बढ़िया काम करेगी हम बोलते हैं हमारी बुद्धि आज काम ही नहीं करेंगी तो हम तो ये कर लेते सुबह से तो निश्चित रूप से मन बुद्धि जो हमारा अंतकरण है जो हमारे इनर अपैरेटस है वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है क्योंकि हम उसके भी दर्शक हैं शरीर के दर्शक है जैसे मटकी के, के दर्शक है वैसे शरीर के दर्शक हैं वैसे हम मन के दर्शक हैं वैसे हमारी बुद्धि के दर्शक हैं वैसे हमारी उम्र के दर्शक हैं तो हमारी वास्तविक पहचान न तो हमारे शरीर से है न हमारे आसपास के वातावरण में रखे मटकों से है न हमारे मन बुद्धि या अहंकार से ना हमारी उम्र से है ना हमारे ज्ञान से ना हमारी डिग्रियों से हमारी वास्तविक परिचय हमारी अपनी चेतन स्थिति से कोई भी ऐसा कह सकता कि मैं नहीं हूं जब तुम बोलते हो कि मैं हूं उसी समय आप अपनी चेतना को स्वीकार करते हो क्योंकि वो चेतन ही बोल सकता है, मैं हूं मुर्दा नहीं बोलेगा कि मैं हूं आप बोलोगे मैं हूं क्योंकि आप बोलते हो इसका मतलब आप में एक चेतना है और उसी चेतना का नाम शिव है उसी चेतना का नाम ब्रह्म है फर्क यह है कि वो उस चेतना को भूल गए सुषुप्त अवस्था में है अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे वो अवस्था में सोई हुई सी है और फिर वो जब जागती है तो उसको अपनी वास्तविकता मालूम पड़ती है कि मैं कौन हूं तो हम प्रयत्न साधक में पढ़ते हैं कि हम कोई सा भी प्रयत्न ले लें दे कोई सा भी प्रयत्न ले लें जैसे मेरे को एक इस चीज को उठाना है तो उठाते वक्त हमने क्या देखा कि मेरी उंगलियां उस चीज के ऊपर पकड़ बनाई और उसने उठा ली इस उंगलियों को किसने आदेश दिया इन मांसपेशियों ने उस उंगली के ऊपर पकड़ बनाई उस मांसपेशियों को स्नायु है नर्व हैं, उन्होंने आदेश दिया उन्होंने उस उंगली को आदेश दिया और, और वो चीज पकड़ में आ गई अब हम इसको अनुसंधान करते हैं इसके पीछे पीछे चले जाते हैं इसकी कहानी कहां -काहन से शुरू हो रही है कि मांस उंगलियों ने पकड़ा उंगलियों को मांसपेशियों ने जकड़ा मांसपेशियों को स्नायुओ ने नर्स सिस्टम ने इंफॉर्मेशन दी इस नर्वस सिस्टम का उद्गम ब्रेन से होता है जहां बुद्धि का वास है तो ब्रेन ने एक इंफॉर्मेशन दी इसको कि भाई आपने को इस चीज को पकड़ना है लेकिन बुद्धि ने एक निर्णय लिया था कि इसको पकड़ना है मन ने तो एक प्रस्ताव रखा था कि इसको पकड़ो चाहे मत पकड़ लो लेकिन बुद्धि ने निर्णय लिया कि हां इसको पकड़ लो तो बुद्धि ने यह निर्णय ले लिया बुद्धि को सलाह किसने दी मन ने मन को अंग्रेज हम बोलते माइंड मन ने एक प्रस्ताव रखा कि इसको पकड़ लिया जाए मन को यह प्रस्ताव रखने का अधिकार कैसे आया मन अगर मुर्दा होता तो उसको विकल्प रखने का अधिकार ही नहीं था एक कभी कुर्सी विकल्प नहीं रखती ना कि मेरे को उठा लो चाहे मत उठाओ मुझ पे बैठो चाहे मत बैठो लेकिन मन विकल्प रख रहा है मतलब वो जीवंत है मन जीवंत है तभी तो विकल्प रख रहा है कि इसको उठाओ चाहे मत उठाओ जब हम इस चीज को नहीं उठाते तो एक निर्णय लेते हैं कि हमको नहीं उठाते हैं। उठाते हैं तब भी एक निर्णय लेते हैं हमको उसको उठाना है तो हमने दो में से एक निर्णय को स्वीकार कर लिया तो मन को ये जीवन किसने दिया वो दिया प्राण ने क्योंकि वह लाइव है जिंदा है इसलिए मन सतत चंचलता से काम कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है उसके वाइब्रेशन में ही ये विकल्प निकल रहा है लेकिन उस प्राण को सत्ता किसने दी एग्जिस्टेंस किसने दिया उस प्राण का प्राण कौन है उस प्राण को किसने वहां बिठाया उस कुर्सी पे, कि जाके मन को चेतना दो इस शरीर को चेतन कर दो इस बुद्धि को चेतन कर दो वो प्राण कहां से आया उस प्राण का प्राण कौन है उस प्राण का प्राण है आपकी चेतना उस प्राण को भी जीवन दिया आपकी चेतना ने आप उस प्राण का प्राण उसको आप शिव बोलो ब्रह्म बोलो और वही परम सत्य है अल्टीमेट ट्रुथ है वही फाइनल चीज है जो हम खोजने जा रहे हैं हम क्यों खोजने जा रहे हैं हम वैसे ही हैं जैसे एक मृत कस्तूरी को खोजता है ये खुशबू कहां से आ रही है क्या है यार बड़ा अच्छा कुछ लगता है आध्यात्म हम कुछ खोजें कुछ पाएं हमारा सत्य क्या है और हम भटकते हैं इधर धर कभी तीरथ में ढूंढते हैं कभी नदी में डुबकी लगाते हैं कभी मंदिर में ढूंढते हैं वो है हमारे भीतर हम खोज रहे थे बाहर उन सबका उपयोग खाली यह था कि हमको क्षमता प्रदान कर दे कि हम उसको खोज सके देख सके लेकिन हम कभी कभी उस क्षमता को समझते ही नहीं वो क्षमता लेना ही नहीं चाहते मिलती तो भी नहीं लेते वास्तव में वो शिव हमारे भीतर है प्राण हमारे भीतर है प्राणों का प्राण यानी ब्रह्मा हमारे भीतर है और उसी का गौरव है ये सॉरी झांकी दुनिया में जो उसी की झांकी है उससे अलग कुछ भी नहीं है उसी के द्वारा ये पंखा चल रहा है उसी की ये बिल्डिंग है उसी का ये देश है उसी का ये विश्व है उसी का यह आकाश है उसी का ये चंद्र सूरज तारे सितारे नक्षत्र जो कुछ है उसी के हैं भूत उसी का है भविष्य उसी का है वर्तमान उसी का है कल्पनातीत भी उसी का है अकल्पनीय भी उसका संभव भी उसी का है और उसी का स्वरूप असंभव भी है पॉजिटिव मार्क्स भी उसी के हैं नेगेटिव भी उसी के कुछ चीजें जैसे कहते हैं एक लड्डू दे दो तो दे दो हम कहते हैं -1 लड्डू दे दो आप दे नहीं सकते माइनस वन लड्डू कैसे देंगे प्लस में दे सकते लेकिन नेगेटिविटी भी शिव का ही स्वरूप है पॉजिटिविटी शिव का स्वरूप है नेगेटिविटी भी शिव का स्वरूप है तभी प्रतीक रूप से हम कहते हैं कि वह भूतों का भी सरदार है हमको कभी भी शिवजी ऐसे नहीं दिखाई देते हैं कि साफ कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि वो पॉजिटिविटी है लेकिन वो पॉजिटिविटी नहीं है वो कहते हैं पॉजिटिविटी तो सब दिखती है तुम्हारे को तुम सब स्वीकार कर लोगे गे पॉजिटिविटी तो कृष्ण जी अच्छे कपड़े पहन के दिखते हैं तो पॉजिटिविटी ईजिली स्वीकार कर ले बहुत आसानी से स्वीकार में आ जाती पॉजिटिविटी एक लड्डू दे दो एक दिन यहां जाना एक कपड़ा बदल लो, दो लड्डू खा दो पॉजिटिविटी आसानी से समझ में आती पर नेगेटिविटी आपको कहां से समझ में आती और नेगेटिविटी समझाने के लिए शिव ने एक विकृत स्वरूप भी धर लिया बबूद लगा ली शमशानों की राख लगा ली नंगे धड़ंग घूम रहे हैं भूतों के साथ नाच रहे हैं ये क्यों ये प्रतीक है आपको समझाने के लिए कि वो नेगेटिविटी भी वही है जैसे पॉजिटिविटी है वैसी वो नेगेटिविटी भी है अगर कोई सज्जन शिव है तो दुर्जन भी शिव है उसमें शिवत्वता तुमसे कुछ भी कम नहीं है यही क्वांटम फिजिक्स यही एक सिद्धांत है दुनिया में फिजिक्स का जो ये बताता है कि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट हर कुछ एक दूसरे पर निर्भर है आपके बिगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं और मेरे बिगर आपका कोई अस्तित्व नहीं उस कुर्सी के बगैर मेरा अस्तित्व मेरा अस्तित्व इस कुर्सी के बिगर नहीं है ब्रह्मांड में यह सब कुछ एक यूनिट है हम इसके उनलुकर नहीं हो सकते कि इस ब्रह्मांड के बाहर जाके देख लेंगे ब्रह्मांड कैसे काम कर रहे हम इस ब्रह्मांड के ऐसे पुर्जे हैं जो इनसेपरेबल पार्ट है जो हम अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते हां आप, आपको अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते क्यों कि जब आप अपने आप को इससे अलग करोगे तो किस ब्रह्मांड में जाओगे इसमें रहते हुए आप अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते और आप जो सोचते हो जो घटनाएं घटती हुई दिखाई देती है वो आपकी चेतना का विकास है आप जो कुछ घटना घटती हुई दिखाई देती है आपको कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वो आपके चैतन्य का विकास है क्योंकि शिव महत्वपूर्ण है शरीर कम महत्वपूर्ण है और ये जड़ और भी कम महत्वपूर्ण है तो अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण जन्म लेगा या कम महत्वपूर्ण से अधिक ये प्रश्न आप ही बता दो तो जवाब दे दो अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण जन्म लेगा और कम से और कमतर महत्वपूर्ण जन्म लेगा कभी भी जन्म होता है तो सबसे महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण का और कम महत्वपूर्ण से और कम महत्वपूर्ण का जन्म होता है और जब प्रलय होता है या जब दुनिया समेट ली जाती है तो कमतर महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण में प्रवेश करता है और कमतर महत्वपूर्ण सर्वोत्तम महत्वपूर्ण में प्रवेश करता है इसलिए यह रिवर्स डायरेक्शन में यह महामंत्र है जब बाहर की चीज भीतर समाती है यह महामंत्र है जड़ चेतन में और चेतन चैतन्य में समाता इसको हमारी शिव शास्त्र भाषा में बोलते हैं कि शब्द राशि मंत्र राशि में समाती है शब्द राशि जो भिन्नता का स्वरूप क्योंकि शब्दों में बनने वाली कथाओं की कोई सीमा नहीं है कितने ही तरह के वाक्य बोल सकता हूं मैं कितनी ही तरह की भाषाएं दुनिया में प्रचलित हैं और हर भाषा में कितनी भी समृद्धि आ जाए कभी भी पूर्णता नहीं आती अभी भी नई किताबें लिखी जाएगी नई कविताएं लिखी जाएंगी नए शास्त्र लिखे जाएंगे उसे कहीं पूर्णता क्योंकि भिन्नता की कोई चरम नहीं आती क्योंकि एक बिंदु से निकलने वाली रेखाओं की कोई संख्या सीमित नहीं है असंख्य रेखाएं निकल सकती हैं। और हर रेखा एक विचार है एक व्यक्ति है एक वस्तु है एक भविष्य है एक भूत है एक वर्तमान है उसी बिंदु से सब कुछ निकलता है और उसी बिंदु का नाम है शिव तो हम जब रिवर्स करते हैं अनुसंधित करते हैं कि इसको किसने उठाया तो समझ में आता है कि एक चेतन ने नहीं उठाया शिव नहीं उठाया इसको इसी का नाम है प्रयत्न साधक हम एक प्रयत्न को कोई सा इसको उठाने का प्रयत्न हो चाहे एक लिखने का प्रयत्न हो चाहे दस्तखत कर रहा हूं मैं उस प्रयत्न का अगर अनुसंधान करेंगे तो पाएंगे कि इस प्रयत्न की जड़ मेरी चेतना में है मेरी चेतना ने ही उस चेतना की पहचान आप लोग उस चेतना का कोई तो होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए हम किसी आदमी को कहते कि इसका क्या पहचान क्या है वो आदमी आएगा तो हम तो चेतना की पहचान क्या है हम उस चेतना को कैसे पहचाने उस चेतना की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी और सबसे सर्वोत्तम पहचान है स्वातंत्र उस चेतना में है, उस चेतना में निर्णय लेने का अधिकार है वो चाहे तो यहां बैठे चाहे तो उठकर चल जाए आप उस स्वातंत्र को चैलेंज नहीं कर सकते आप चूंकि छोटे संस्करण छूके तो भी आपके पास स्वातंत्र है आज आपकी इच्छा हो तो आश्रम में आ गया आपकी इच्छा हो नहीं आओ ये आपके पास स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता आपके पास पूर्ण स्वातंत्र नहीं है जब तक कि शरीर में हो एक सीमित स्वातंत्र है क्यों आपके पास यही विकल्प है कि आव नहीं आओ लेकिन आपके पास यह स्वातंत्र नहीं है कि आप इस समय यहां भी अटेंड कर लो और एक इंदौर में सभा हो रही वहां भी अटेंड कर लो या आप ये भी कर लो और वो भी कर लो सारा स्वतंत्र है क्योंकि आप नियति से सीमित हो पांच सीमांकन हमने बताया आप हमको सभी जानते हो कला विद्या राग काल नहीं होती पांच तरह के सीमांकन है जो हमको शिव से जीव बना देते हैं करने की क्षमता सीमित है वो काल है कला है समय में हमको बांध दिया जाता है वर्तमान काल में हम बहुत भविष्य से सेपरेटेड हैं वो है काल विद्या हम जानने की क्षमता सीमित है मेरे पीछे कोई खड़ा है मैं नहीं जानता भविष्य भूत तो दूर की बात इसलिए वो विद्या भी मेरी सीमित है ज्ञान भी मेरा सीमित है राग के द्वारा मैं अपने आप को अतृप्त महसूस करता हूं सदा मुझे कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा मैं हमेशा अतृप्ति के भाव में जीता हूं ये राग है शिव पूर्ण है उसको किसी तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी से सब कुछ निकला उसको क्या जरूरत है लेकिन मैं हमेशा अतृप्त महसूस करता हूं ये मेरा राग है और नियति मैं एक आकार में सीमित हूं मैं इस आकार के बाहर नहीं आ पाता हूं मैं शुद्ध चेतना हूं फिर भी मैं जहां जाऊंगा वो चेतना मेरे साथ जाए आकार में सीमित यही पांच फर्क है हमारे और शिव के तो हम इस प्रयत्न को साध हैं किसी भी चाहे पेन से लिख रहे हैं चाहे किताब उठा रहे हैं चाहे चश्मा पहन रहे हैं कोई भी प्रयत्न या कोई भी कार्य उसका अगर हम साध हैं, उसके ऊपर मास्टर करें उसके ऊपर अनुसंधान करें और उसका विश्लेषण करें और उसकी जड़ में पहुंचने की कोशिश करें तो हर जड़ सीधे सीधे उस चेतना में ले जाती हर जगह आपको पहचान देती है वो चेतना क्योंकि वही तो पहचानना हमारा शाक्तुपा का क्या उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना को पहचानें और जब पहचानेंगे तो फिर उस चेतना से एक कर सकेंगे जब हम पहचानेंगे ही नहीं, नहीं तो कैसे एक कर सकेंगे पहले तो हम पहचानें कि हमारी चेतना क्या है एक तो वो प्रयोग समझ में आया कि हम मटकी नहीं है शरीर नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है अंकार नहीं हम क्या है हम इस शरीर के दर्शक हैं और वो हम चेतन स्वरूप है हम अपने आप को हां बोलते हैं क्या हमें हैं कभी ना नहीं बोलते तो यह हमारा चेतन स्वरूप है और जब हम इस चेतना को स्वीकारते हैं तो हमें जानते हैं कि हम मैं चेतन स्वरूप तो ये हमारा एक तरीका है प्रयत्न साधक का यह दूसरा सूत्र अब इस दूसरे सूत्र के बाद में एक सूत्र फिर और आता है विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य विद्या का मतलब होता है अद्वैत का ज्ञान द नॉलेज ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड रियलिटी अभिन्नता का ज्ञान वो ज्ञान जो हमको सबको एक यूनिट में देखने का ज्ञान प्रदान करे, जिसको बोलते हैं शिव दृष्टि यूनिवर्सल विजन वह हमको ज्ञान दे उसका नाम है विद्या वास्तविक विद्या वही है संसार में जितनी विद्याएं हैं कमतर विद्याएं हैं सर्वोत्तम विद्या वह है जो आपको शिव दृष्टि दे दे जिस दृष्टि से शिव संसार को देखता है अपने विकास की तरह उस तरह मैं भी देख सकूं इस ब्रह्मांड को मेरे विकास की तरह वो है शिव दृष्टि और उसी का नाम है विद्या शरीर का मतलब होता है सार एसेंस यानी विद्या का सार क्या है विद्या का शरीर यानी विद्या का सार उस सर्वोत्तम अद्वैत का सार क्या है कोई ऐसी चीज है जिसको हम सार रूप में समझा सकें कि अद्वैत क्या है सार रूप में समझा सकें कि सर्वोत्तम ज्ञान क्या है जैसे उपनिषदों में आया सर्वोत्तम ज्ञान क्या है ऐसे यहां पर शिवशास्त्र में समझा रहे हैं कि सर्वोत्तम ज्ञान क्या है कि विद्या शरीर सत्ता मैंने सर्वोत्तम ज्ञान का सार सत्ता मतलब अस्तित्व अस्तित्व का ज्ञान एग्जिस्टेंस का नॉलेज वास्तविक अस्तित्व क्या है प्रमाण जो अस्तित्व स्वरूप है इसका ज्ञान यही मंत्र का रहस्य है मंत्र क्या होता है वही हमने बात करी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सर्वोच्च चेतना से जोड़ने का काम करता है वो धागा है जो आपकी चेतना और विश्व चेतना को जोड़ देता है एक रेखा स्वरूप धागा है आगे इसमें आकर रेखिनी शक्ति होती है जो प्रमात्र भाव को प्रमेय भाव से जोड़ देती है और अखंड आनंद की प्राप्ति होती है कब होता है जब कुंडलिनी को हम जगाते हैं आप इसके आगे हमको यहीं पे ये समझना है इसी सूत्र में समझना है कि कुंडलिनी क्या है इसी सूत्र में आता है कि कुंडलिनी क्या है कुंडलिनी है शक्ति ये हमारे मूलाधार में एक सुषुप्त शक्ति अगर आपको एटम बम के दर्शन हो तो क्या दिखाई देगा मालूम आ इतना सा धातु का गोला दिखाई देगा आप नहीं समझ पाओगे कि इतना सा धातु का गोला क्या कर सकता है इसमें कितनी शक्ति छिपी हुई है आप समझोगे इतना सा तो है गोला है। उठा के फेंको तो पता नहीं कितने दूर चला जाएगा ये गोला क्या कर सकता है इसकी पोटेंशियल कैपेसिटी क्या है इसके बारे में शायद हम तब तक अनभिज्ञ होते हैं जब तक हमको इसकी वास्तविकता नहीं मालूम पड़ जाती कि यार वापे क्या है यह है कुंडली शक्ति इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा है इसके अंदर ब्रह्मांड से कम कुछ नहीं है पूरा ब्रह्मांड छिपा है इसी के अंदर ब्रह्मांड एक नहीं जितने क्रिएशन है शू के वो सभी छिपे और इसी से मात्र का जन्म लेती है इसी का स्वरूप है मात्र का मात्र का क्या है वो हम पढ़ेंगे सातवें सूत्र में अ जो है ना हमने बचपन में पढ़े हैं वह अब हम यहां एक बार फिर से पढ़ेंगे नए स्वरूप से उसका वास्तविक जन्म कैसे वह मात्र का और वो इतना साइंटिफिक तरीके से अपन पढ़ेंगे उसको कि वास्तव में हमारे दिल में उतर जाएगी वो बात समझ में आ जाएगा कि अ क्या है आ क्या है ए ए क्यों है और ए क्यों है और ओ और अ क्या है और क क्या है ख क्या है ग क्या है, ग क्या है। हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी क्योंकि उसको जब समझते हैं ना तो अंदर रोमांच पैदा हो जाता है हमको वास्तव में ब्रह्मांड के सत्य के दर्शन होने लगते हैं कि ब्रह्मांड इस तरीके से पुष्पत्र कैसे विकसित हुआ कैसे खिलाए ब्रह्मांड तो सारी मात्र का भी यहीं से जन्म लेती नौ वर्ग जन्म लेते हैं अवर्ग क वर्ग कख गगंग चना टठना तथना पफ ये सारे वर्ग इसी से जन्म लेते हैं कुंडलिन से कुंडलिनी है शक्ति कुंडलिनी है मां कुंडलिनी को कह सकते हैं आप दुर्गा पार्वती मां शक्ति हम शिव शास्त्र में इसको बोलते हैं स्वातंत्र शक्ति द फ्री विल ऑफ लॉर्ड शिव लार्ड शिव की पूर्ण स्वतंत्र शक्ति जो वो जो चाहे वो करे वही सबसे बड़ी शक्ति जब उस पर कोई बाधा नहीं क्यों नहीं है बाधा क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इसी से शक्ति लेती हैं तो इसको कौन बाधित कर सकता सर्वोच्च शक्ति है या सर्वोत्तम या सबसे बड़ी शक्ति है इस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती शक्ति शब्द ही इसी से निकलता है हर शक्ति इससे जन्म लेती यह हर शक्ति की गंगोत्री है इससे बड़ी शक्ति कोई हो ही नहीं सकती इसलिए अबाधित शक्ति है इसलिए हमने इसका नाम रखा है स्वातंत्र शक्ति और यही स्वातंत्र शक्ति शिव की पहचान है क्योंकि वो जो चाहे कर सकता है आपके पास भी एक स्वातंत्र जैसे अभी बात हुई थी सीमित स्वातंत्र है पूर्ण स्वातंत्र शिव के पास है आपके पास एक सीमित स्वातंत्र है आप अपनी मर्जी इच्छा इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता दें अपन ने एक बार बात करी थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वातंत्र्य जो पहले नहीं समझ में आता था क्वांटम फिजिक्स के बाद में समझ में आने लग गया आधा किलो रेडियम लो एक हजार साल के बाद वो 250 ग्राम रह जाएगा इसके हाफ लाइफ है रेडियम की हाफ लाइफ होती है आधा जीवन रेडियम में अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है और कहां से निकलती हैं? मटेरियल का क्षय होता है और मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो धीमी गति से होता है और इस गति से होता है कि 50 प्रतिशत मात्रा करीब एक हजार साल में कम हो जाती है क्या हो जाता है उस मात्रा का ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है एटम बम में एक क्षण भर में होता है चेन रिएक्शन होती है और यहां पर धीमी गति से होती है एक साल आप अगर चाहे किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या किसी भी मेथड से पाओगे तो यूरेनियम के या रेडियम के जो भी आपने यूज किया है उसके सारे के सारे एटम एक जैसे दिखाई देंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं सारे के सारे एटम एक जैसे हैं तुम बोलोगे तो सब मरी हुई चीजें हैं इनमें कहा है कि चेतना तो फिर यह बताओ कि ये निर्णय किसने लिया कि कौन सा एटम एनर्जी में आज कन्वर्ट होगा और कौन सा एक साल बाद कन्वर्ट होगा और कौन 2000 साल के बाद भी अभी मटेरियल फॉर्म में पड़ा रहेगा जबकि उनमें सब में एक सी एक सी रचना है उनमें रचनाओं में कोई भिन्नता ही नहीं आपने रेडियम का एक किलोग्राम रेडियम लिया सारा का सारा रेडियम एक जैसा है आप चाहे तो चाहे जैसा उलट पुलट कर दो उसकी हाफ लाइफ एक हजार साल आप बोलो कि ऐसा तो नहीं कि सरफेस के ऊपर से वो ओपरेट हो रहे हैं जैसे पानी इवोपरेट होता है जी नहीं अगर ऐसा होता तो रेडियम की हम पटरी बना देते पट्टी तो वो जल्दी इवोपरेट हो जाती गोला बना देते जिसकी सरफेस सबसे कम होती है तो वो एक हजार के बाद दो हजार साल तक भी ओपरेट नहीं हो पाती यानी इवोपरेशन से अलग है आप किसी भी फॉर्म में रखो वो एक साल में ही आधा होगा चाहे गोले में रखो चाहे उसकी प्लेट बना दो चाहे उसकी छड़ियां बना दो कुछ भी कर दो 1000 साल उसकी हाफ लाइफ 1000 साल में वो 50 परसेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता तो कौन को, सी शक्ति है इसके अंदर जो यह तय करती कि चलो तुम आज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओ और तुम बैठे रहो अभी 1000 हजार बरस तक कुछ तो है चेतना क्वांटम फिजिक्स ने तभी एक शब्द निकाला कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यह क्वांटम फिजिक्स से निकला हुआ शब्द है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कि चेतना का विज्ञान कहीं ना कहीं है जो हम मिस कर रहे हैं जो हमारा कन्वेंशनल फिजिक्स है न्यूटोनियन फिजिक्स है वो मिस कर चुका है वो क्या समझता है कि हम सब दर्शक हैं दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उसका दर्शक हैं और पहला क्षण की मेरे को बता दो कि कौन कौन से फोर्स किधर लगे तो दुनिया का भविष्य बता दूंगा फिजिकली यह पॉसिबल है लेकिन स्पिरिचुअली बात पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें एक स्वातंत्र छिपा है आप एक व्यक्ति को थप्पड़ मारोगे उसका क्या परिणाम होगा अनप्रिडिक्टेबल इसलिए भौतिक शास्त्र में एक नियम है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी हम कहते हैं कि व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार करता है कि थप्पड़ मार भगवान जाने वो वापस मार देगा कि भाग के चला जाएगा या अगले चार को लेके आ जाएगा लकड़ी से पिटाई कर देगा पता ही नहीं हमको कि वो क्या करेगा अनप्रिडिक्टेबल है ऐसा व्यवहार क्या जड़ जगत भी करता है सच है कि ऐसा व्यवहार जड़ जगत भी करता है जहां पर जितने स्मॉलर पार्टिकल्स हैं पार्टिकल साइंस पढ़ेंगे अगर हम तो पाएंगे कि जितने स्मॉलर पार्टिकल्स हैं मॉलिकुलर और सब मॉलिकुलर और सब एटॉमिक लेवल के वो सब ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वो जीवित हो उनमें भी मर्जी चलती है वहां पर आती है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का सिद्धांत अगर उसमें जगह समझ में आती कि कहां है तो उसका मास समझ में नहीं आता कभी मास समझ में आता है कितना है तो उसकी जगह समझ में नहीं आती कि कहां है इसलिए हमारे पास एक क्वांटम फिजिक्स आया जिसने हमारे इस शास्त्र को जो बरसों से अनाधिकाल चला था एकाएक पुष्ट करना शुरू कर दिया अभी जब मैं पिछले बार एक बार बात करी थी एक डांसिंग बुली मास्टर नाम की किताब आई थी चालीस वर्ष पहले जो एक पत्रकार ने लिखी थी और उसने जगह जगह बात लिखा कि जो ओरिएंटल रिलीजियस पब्लिक थी यानी जो हम पूर्व के जो यानी पूर्व देशों के यानी जैसे थाईलैंड है भारत है श्रीलंका है चाइना है यहां की जो सभ्यता थी वो जो बात दस हजार साल से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी वो अब हमको समझ में अब आ रही है वो जो कह रहे थे हमारे को क्वांटम फिजिक्स नहीं आए जब तक हम उनको बकवास समझते थे मतलब नॉन साइंटिफिक बातें कर रहे हैं आध्यात्मिक के नाम पर अविज्ञानिक बातें कर रहे हैं अब हमको समझ में आ रहा है कि उनका अध्यात्म विज्ञान संबंध है और हम इस आश्रम में मात्र विज्ञान संबंध बात करने के लिए बैठे अविज्ञानिक बात नहीं करना चाहते वही बात करना चाहते हैं जो साइंटिफिक लॉजिकल जो हमको अपील होती है। जिसको हम क्षणभ के लिए मान सकते हैं लेकिन मानने के बाद उसको सिद्ध कर सकते हैं। या हमारी आत्मा सिद्ध करती है, वो सबसे बड़ा परीक्षक हमारी आत्मा है हमारी चेतना है जो हमारा कॉन्शियंस है वो हमारा सबसे बड़ा परीक्षक है जो उसको पास करता था क्या बात सही है तो यह चेतना हमारी कुंडली में छिपी है और यह हमारी असीम शक्ति छिपी है हम क्या समझते हैं कि मैं इस पत्थर को दस किलोमीटर तो नहीं फेंक सकता 10 फीट फेंक दो तो बहुत है, 10, 20, 25, 50 फीट फेंक दूंगा उससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है हम अपनी क्षमताओं को बेहद सीमित समझते हैं लेकिन हमारी असीम क्षमताएं है यहां हैं। और इसको जागरण करने के लिए हमको चेतना का स्पार्क इसमें डालना पड़ता है। जैसे बम को जलाने की माचिस जलाने चेतना का स्पार्क यहां डालना पड़ता जब, जब हम चेतना के स्पार्क को यहां डालते हैं तो यह छह विधियों में से किसी एक विधि से यह जाग जाती ये छह विधियां हैं जिनमें से किसी एक विधि से कुंडली जाग जाती है। इसका अनुभव आप भी ले सकते लेकिन इसमें प्रयास जरूरी है ईमानदार प्रयास कंसंट्रेशन से ध्यान से आपके मूलाधार जो आपके बैठने की जगह के आधार के ऊपर स्थित है उस जगह के ऊपर कुंडली शक्ति छिपी हुई है और यह छह जो भिन्न भिन्न तरह के उठाव हैं कुंडलिनी उठती है छह अलग अलग तरह से उठती है इस पर आपका कोई खुद का अधिकार नहीं है कि कैसे कुंडलिनी को उठा दोगे आप आप कुंडलिनी को आदेश नहीं दे सकते कि ऐसे उठो वो वैसे उठेगी जैसी आपकी डीपेस्ट फीलिंग है जैसी गहरी भावना है जैसी आपकी आपकी जैसी पर्सनैलिटी है आपकी जो आंतरिक भावना है आंतरिक भावना आनंद पाने की है या आंतरिक भावना परोपकार की है आंतरिक भावना गुरु बनकर किसी को दीक्षा देने की है या आंतरिक भावना क्या है इस पर निर्भर करेगा उस कुंडली का कैसा उठना है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं लेकिन आज की बात सम करने के पहले समाप्त करने के पहले सिर्फ एक ही बात बता सकता हूं उसको फिर बाकी अगली बार हमको यही पढ़ना है कि कुंडली में जागरण कैसे और किस तरह और किस विध कैसे कैसे होता है जो अंतिम बताया है जाता हैं कि आप ये कुंडलिनी शिव की प्रिया है शिव की अर्धांगिनी है और शिव उसके प्रियतम है दुनिया की कोई भी चीज इस कुंडलिनी को जगा नहीं सकती शिवा उसके प्रियतम के ये अगर शक्ति अर्धांगिनी है तो शिव अर्धन दोनों एक दूसरे के पूरक है और कुंडली को कोई चीज जगा सकती है तो मात्र शिव यानी शिव यानी चेतना आपकी कॉन्शियसनेस आपकी कॉन्शियसनेस जब वहां कंसंट्रेट होती है तो वो जगा सकती है उस कुंडली और कुंडली का जागरण अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया के किसी भी आनंद से बड़ा आनंद है दुनिया के कुछ आनंदों को हम जानते उसमें सर्वोच्च आनंदों को भी जानते हम सोचते हैं बस इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है आनंद सबसे बड़ा है उस आनंद की गिनती कहीं भी नहीं लगती इस कुंडली जागरण के आनंद के आगे यह सर्वोच्च आनंद है यह शिव शक्ति के मिलन का आनंद है और इस आनंद के बगैर सारी दुनिया के सारे आनंद छोटे पड़ जाते हैं। तो इसी आनंद के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे कि यह जागरण हम कैसे करें और अगर यह होता है किस विध तो उसमें हमारा अनुभव कैसा होगा हमको कैसा लगेगा उस समय और इसके द्वारा हम सर्वोच्च चेतना का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते यह हमारा तीसरा सूत्र चल रहा है विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम इस... तो इसी के अंतर्गत हमको यह पढ़ना है अगली बार क्योंकि चूंकि आज समय पूरा हो चुका है तो आप सबको घर जाने की देर होगी इसलिए आज का बार...